पुराण वायवी संहिता वायुदेव कहते हैं महर्षियों तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया वे मन ही मन प्रजापति के चरणार बिंदुओं का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया वह दुष्ट भाव से वहाँ आया था पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यह मेरी भोजन है निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी उन्हीं की कृपा से उनके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई साथ ही उसकी जन्म दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कितार सता का अनुभव करके तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीब्र से तीव्रतर होती गई देवता शुंभ आदि दैत्यों की दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया शुम्भ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया वहाँ सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तपसे पर पर परमेश्वरी पार्वती को देखा वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी अपने शेहरी के तथा देव की भी जन्मदाता मह, महामहेश्वरी की भार्या आर्या जगन्माता गिरिजानंद ने पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे ब्रह्मा जी बोले देवी इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहां किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है जो समस्त लोकों के स्वामी हैं उन्ही परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं देवी ने कहा ब्राह्मण जब शिष्ट के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरजनों की कोटि में आ जाते हैं और जब मैं यह सोचती हूँ स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं लोक पितामह इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं अंतपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कर सकूँगी अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ मेरे शरीर में जो यह कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरव वर्णा होना चाहती हूँ ब्रह्मा जी बोले देवी इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी अथवा यह आपकी एक लीला ही है जगनमाता आपकी लीला भी लोग हित के लिए ही होती है अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए निशुम्भ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं उनको मैंने वर रखा है इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए हो जाएगी ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर कर गौरवर्णा हो गई त्वचा कोष काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उनका नाम कौश हुआ वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई देवी की वह मायामय शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है उसके आठ बड़ी बड़ी भुजाएं थीं उसने उन हाथों से उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयु धारण कर रखे थे उस देवी के तीन रूप हैं सौ घोर और मिस्र। वह तीन नेत्रों से युक्त थी उसने मस्तक पर अंध चंद्र का मुकुट धारण कर रखा था उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथों में दे दिया वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक सिंह किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के के रहने लिए ब्रह्मा जी ने वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार उपचारों से उनका पूजन किया विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई व शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उज्जित होकर विन्ध्य पर्वत को चली गई उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ